मुझे आदि पिछले चार दिनों में कुछ बातें मैंने आपसे कहीं है उसके संबंध में सैकड़ों प्रश्न उपस्थित हुए आज संक्षिप्त में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के संबंध में बात हो सके मैं करने की कोशिश करूंगा एक मित्र ने पूछा है कि क्या आप ये मानते हैं कि विनोबा जी के सर्वोदय से समाजवाद आ सकेगा विनोबा जी का सर्वोदय हो या गांधी जी का समाजवाद उससे नहीं आ सकेगा क्योंकि तो सर्वोदय की पूरी धारणा ही मनुष्य को आदिम व्यवस्था की तरफ लौटाने की है सर्वोदय की पूरी धारणा ही पूंजीवाद की विरोधी है लेकिन पूंजीवास से आगे जाने के लिए नहीं पूंजीवास से पीछे जाने के लिए पूंजीवास से दो तरह से छुटकारा हो सकता है या तो पूंजीवास से आगे जाएं और या पूंजीवाद से पीछे लौट पीछे लौटना कुछ लोगों को सदा सरल मालूम होता है और आकर्षक भी लेकिन पीछे लौटना न तो संभव है न उचित है जाना सदा आगे ही पड़ता है चाहे मजबूरी से चाहे स्वेच्छा जो मजबूरी से जाते हैं वो घसीटे हुए पशु की तरह जाते हैं जो स्वेच्छा से जाते हैं उनकी चाल में एक गति और एक आनंद और भविष्य को पाने की एक स्फूर्ति खुशी आशा और सपना होता है। इस हमारे देश में पीछे की तरफ जाने की बात इतनी घर कर गई है कि जब भी मुसीबत हो तो हम पीछे की तरफ हटना चाहते हैं। उसके कारण मनोवैज्ञानिक है उन्हें थोड़ा समझना चाहिए उससे विनोबा जी के सर्वोदय और गांधी जी के विचार और गांधीवादी पूरी दृष्टि का क्या मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो समझने में उपयोगी होगा पहली बात तो ये कि प्रत्येक मनुष्य के मन में ये ख्याल है कि पहले सब अच्छा था गाँव अच्छे से शहर बुरा है क्योंकि शहर नया है गाँव पुरानी लेकिन ये बातें वही लोग कहते हैं जो शहरों में रहते हैं गाँव में नहीं गाँव की जिंदगी एक दिन घूमकर कर देखाना और बात है गाँव में जीना बिल्कुल और बात और मजा ये है कि सर्वोदय पर और गाँव पर और प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था पर पंचायत पर जिन लोगों का बहुत जोर है वो सब गाँव में नहीं रहते वो सब शहरों में रहते हैं शहरों में रहते हुए किताबें लिखते हैं गाँव की सुंदर प्राकृतिक जिंदगी के संबंध में ये भ्रम जो हम पालते हैं ये भ्रम मनमोहक होते हैं लेकिन खतरनाक गांव का कोई भविष्य नहीं भविष्य है शहर का आने वाली दुनिया में गांव नहीं होगा होंगे शहर और बड़े शहर जिनकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते गांव जो है वो वैसा ही है जैसे झोपड़ा है आने वाली दुनिया में झोपड़ा नहीं होगा गांव भी नहीं होगा असल में आने वाली दुनिया ग्रामीण की दुनिया नहीं नागरिक की दुनिया होने वाली सच तो यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आदमी जमीन से मुक्त होगा और जब तक आदमी जमीन से पूरी तरह मुक्त नहीं होता तब तक आदमी पूरी तरह सुसंस्कृत नहीं हो पाएगा आदमी निरंतर मुक्त हो रहा है बहुत सी चीजों लेकिन अब तक भोजन के लिए जमीन से मुक्त नहीं हो पाया लेकिन हो सकता है और मेरी समझ में टेक्नोलॉजी का विकास उसे जमीन के ऊपर अनिवार्य रूप से भोजन के लिए निर्भर रहने से मुक्त कर देगा बहुत दूर वो दिन नहीं है जबकि आदमी के लिए भोजन के लिए जमीन पर निर्भर नहीं रहना होगा भोजन भी औद्योगिक उत्पादन से ही पैदा हो सकेगा सिंथेटिक हो सकेगा केमिकल हो सकेगा जमीन पर निर्भर रहने की बात आगे संभव नहीं जमीन छोटी भी पड़ गई है लोग ज्यादा भी हो गए हैं और किसान जो है कृषि जो है वो अत्यंत पुरानी बात है जो इस बीसवीं सदी की विकसित टेक्नोलॉजी तो से जिसका कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं हो सकता भोजन के नए मार्ग खोजे जाएंगे समुद्र से भोजन खोजा जा सकता है खोज लिया गया है हवा से भोजन खोजा जा सकता है सूरज की किरो से भोजन खोजा जा सकता है खोज लिया जाएगा और आज नहीं कल कॉस्मिक रेट से सीधा भोजन भी खोजा जा सकता है जमीन से भोजन से छुटकारा जब तक नहीं होता तब तक दुनिया की दीनता और दरिद्रता मिटने वाली नहीं क्योंकि तो जमीन छोटी पड़ गई है लोग ज्यादा हो गए मृत्यु दर हमने कम कर दी है और जन दर को कम करना असंभव मालूम पड़ रहा है सर्वोदय भूमि से बंधे हुए आंदोलन अतीत की तरफ ले जाने वाले आंदोलन में भविष्य की तरफ ले जाने वाले आंदोलन में अब भूमि से बंधा हुआ आंदोलन का कोई भविष्य नहीं और दूसरी मजे की बात है कि सर्वोदय की सारी चिंतना त्याग सरलता सादगी इन पर खड़ी हुई है ये त्याग सरलता सादगी हजारों साल से आदमी को सिखाई गई बातें हैं कोई मानता नहीं कोई कभी मानेगा भी नहीं कभी कभी एकाध आदमी आज़ सादा और सरल खड़ा हो जाता है वो भी सादा और सरल नहीं होता वस्त्र पहन सकता है सादे और सरल भोजन कर सकता है सादा और सरल लेकिन मन उसका सामान्य आदमी से भी ज्यादा जटिल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सरलता जीवन का सहज हिस्सा नहीं है जीवन का सहज हिस्सा है विस्तार और जटिलता ध्यान रहे जीवन का विकास है कॉम्प्लेक्स अमीबा है छोटा सा पहला प्राणी है जिससे मनुष्य विकसित हुआ है अमीबा के पास एक ही सेल, एक ही सेल से जीता है बिल्कुल सरल प्राणी लेकिन न बुद्धि हो सकती है उसमें न कुछ और हो सकता बस जी सकता है श्वास ले सकता है और मर जाए अमीबा सरल प्राणी है फिर जटिलता शुरू होती जैसे जैसे विकास बढ़ता है बंदर कम जटिल है आदमी ज्यादा जटिल आदिवासी कम जटिल है का निवासी ज्यादा जटिल जितनी जटिलता बढ़ती है मस्तिष्क की व्यक्तित्व की उतना विकास होता है गांधी जी और विनोद जी सरलता के पुराने आदेश से पीड़ित उन सबको ये ख्याल है जीवन और सरल थोड़े आवश्यकताएं हो छोटा झोपड़ा हो दो कपड़े हो चरखे से काम चल जाए जमीन पर खोद के अगर हाथ से ही पैदावार हो जाए तो बहुत अच्छा साधन की जरूरत ना रहे उपकरण का उपयोग ना हो लेकिन अस्वाभाविक है ये मांगे ये स्वभाव की तरफ लौटने की बातें बड़ी अस्वाभाविक हैं आदमी निरंतर जाता है जटिलता की ओर और, और आदमी निरंतर जाता है आवश्यकताओं को बढ़ाने की ओर दुनिया भर के सारे शिक्षक चिल्ला चिल्ला के हार गए आवश्यकताएं कम करो आवश्यकताएं कम नहीं हो सकती जीवन का लक्षण नहीं जीवन आवश्यकताएं बढ़ाता है मरना हो तो आवश्यकताएं कम की जा सकती हैं और अगर आवश्यकताएं बिल्कुल बिल्कुल कम कर दी जाएं तो अंततः मरने के सिवा कोई उपाय न रह जाए अगर सारी आवश्यकताएं करनी है कम तो धीरे धीरे सुसाइडल माइंड आत्मघाती व्यक्तित्वता का होता है जो अपने को मारता चला जाता है और खत्म कर लेता है जीवन ये विस्तार फैलाव आवश्यकताओं का जितनी आवश्यकताएं फैलती हैं उतना मनुष्य उत्पादन करता है जितनी आवश्यकताएं फैलती हैं उतना आविष्कार करता है जितनी आवश्यकताएं फैलती हैं उतने उसके मस्तिष्क के अवरुद्ध हिस्से सक्रिय होते हैं जितनी आवश्यकताएं फैलती हैं उतना मनुष्य पशु से मुक्त होता है पशु के पास बहुत थोड़ी आवश्यकताएं हैं इसीलिए वो पशु है और अगर आवश्यकताएं बिल्कुल कम की जाएं तो आदमी को पशु के तल पर ही जीना पड़ेगा उसकी आदमीय खोती है आदमी के होने का मतलब है कॉम्प्लेक्स जटिल आवश्यकताओं से विस्तार से भरा हुआ सर्वोदय जैसे सारे आंदोलन सरलता कम आवश्यकता थोड़े में जियो इस आग्रह को लेकर चलते हैं मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य के मनुष्य के मन की कोई समझ उस सब में नहीं लेकिन मन को अपील करती है वो बातें वो अपील इसीलिए करती हैं कि हम जटिलता से घबरा जाते हैं तो लौटने का मन करने लगता है अगर अभी एक आदमी पचास साल की उम्र का है उसके मकान में आग लग जाए तो आप उस मकान के सामने खड़े हुए उस पचास साल के आदमी को दस साल के बच्चे की तरह छाती पीट रोते हुए देखेंगे तो वो वापिस लौट गया रिडक्शन हो गया अब वो इस समय दस साल का बच्चा अब वो पचास साल का आदमी नहीं मकान में आग लग गई है बात जटिल हो गई उसके समझ के बाहर अब वो जो पैर पटक के रो रहा है चिल्ला रहा है ये वो वो काम कर रहा है जो दस साल का बच्चा करे तो ठीक पचास साल का आदमी करे तो गलत लेकिन क्या हो गया है इसको ये पचास साल का आदमी एकदम दस साल का क्यों हो गया है इस संबंध साल का व्यवहार क्यों कर रहा है इसकी समझ के बाहर हो गई बात इसकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसलिए ये वापस लौट जाए ये दस साल जैसा व्यवहार कर रहा है हम रोज कई बार बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे हम इसलिए हो जाते हैं कि जब भी कोई जटिल समस्या खड़ी होती है तो हमारे मस्तिष्क मांग होती है कि और ऊपर उठो और चेतन हो उतनी मांग हम नहीं झेल पाते तो हम वापस लौट जाते आदमी शराब पी लेता है ज्यादा जटिल समस्या सामने आ जाए क्यों शराब पी के वो समस्या को बुला देता है की झंड के बाहर हो गए भजन कीर्तन करने लगता है ज्यादा जटिल समस्या आ जाए तो क्यों भजन कीर्तन करके वो बच्चों जैसा काम करने लगा अब वो भूलने की कोशिश कर रहा है भजन कीर्तन भी शराब भी और पीछे लौटने की आकांक्षा सदा ही एक्टिप है पलायन है जिंदगी संघर्ष है नई समस्याओं का सर्वोदय इत्यादि सब पलायनवादी विचार जो कहते हैं जटिलता की दुनिया ही छोड़ दो बम्बई में रहते ही क्यों हो न्यूयॉर्क में बसते क्यों हो मास्को में रहने की जरूरत क्या है लौट जाओ गांव में लौट जाओ वहां जहां जंगली आदमी रहता, उसी तरह के कपड़े पहन लो नंगे रह सको तो और भी अच्छा चरखा से भी छुटकारा हो जाए तो और भी अच्छा लौट जाओ पीछे कंदमूल फल खा लो थोड़ी बहुत खेती कर लो तो ठीक बस पीछे लौटने का आग्रह क्यों इसलिए कि जिंदगी की बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं जिनको हल करने में कुछ लोग घबरा जाए वो पीछे लौटने की बात कर रहे हैं मैं मानता हूं कि जब भी बड़ी समस्याएं आती हैं तब मनुष्य की जिंदगी में छलांग लगाने का मौका आता है कॉन्शसनेस वही छलांग भरती है जब ऐसी समस्याएं घेर लेती हैं जिनको सामना करने के लिए सोचना पड़ता है विचार करना पड़ता है जद्दोजहद करनी पड़ती है प्राणों को दाव पर लगाना पड़ता है और ऐसा हो जाता है कि मरेंगे कि बचेंगे तभी छलांग चेतना आगे का कदम उठाती है इस समय मनुष्यता बहुत सी जटिल समस्याओं के के सामने खड़ी हो गई तो दो तरह के लोग हैं अधिक लोग तो गए और उनकी बात में ठीक मालूम पड़ती है वो कहते पीछे लौट चलो क्यों झंझट में पड़ते हो पीछे लौट चलो जहाँ कोई समस्याएं न रेलगाड़ी न कार न हवाई जहाज न था बड़े शहर न थे छोटे छोटे गांव से वहां लॉस चलो बड़ी यूनिवर्सिटीज न थी वहां लॉस चलो गुरुकुल थे दस पाँच बच्चे पढ़ते थे वहां लॉस चलो ये ये समस्याएं बड़ी पैदा हो रही अब एक यूनिवर्सिटी है बीस हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं तो समस्या पैदा होगी समस्या ये पैदा होगी कि बीस हजार जवान लड़के दुनिया में इससे पहले कभी एक जगह इकट्ठे ना हुए पुराना लड़का अपने बाप के पास बाप हमेशा डोमिनेटिंग था अपने बेटे को दबा लेता है। अब 20,000 बेटे इकट्ठे हो गए और 20,000 बाप कहीं भी इकट्ठे नहीं बहुत मुसीबत हो गई वो 20,000 बेटे इकट्ठे मिलके एक एक बाप को बिल्कुल दबाए दे रहे हैं। तब एक रास्ता तो ये है कि 20,000 लड़कों की समस्या को सामना करने के लिए कुछ सोचो जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि पुरानी संस्कृत के पास कोई उत्तर नहीं और पुराने किसी ग्रंथ में उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि समस्या नहीं है युवकों का एक जगह इकट्ठा होना बिल्कुल ही नई घटना है सच तो यह है कि युवक ही नई घटना पुरानी दुनिया में युवक नहीं होता बच्चे होते थे बूढ़े होते युवक होते नहीं न होने का कारण था क्योंकि युवक होने देने के पहले ही हम समस्या का हल कर देते बाल विवाह कर देते बस वो बूढ़ा हो जाता था आदमी दस साल के लड़के का विवाह कर दिया उसको युवक होने का मौका नहीं देगा जब वो बीस साल का युवक होगा तब तक उसके दो बच्चे हो चुके होंगे वो बूढ़ा हो चुका है। बाप कभी भी जवान नहीं होता बाप बूढ़ा हो ही जाता है उसकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व सब खड़ा हो जाता है। पुरानी दुनिया का हल था कि बच्चे को जवान मत होने दो और फिर एक एक बच्चा अपने अपने बाप के पास था इसलिए खतरा नक था अब बीस पच्चीस हजार किसी गाँव में एक लाख विद्यार्थी जवान इकट्ठे अब एक समस्या सामने आ गई अब क्या करो अब रास्ता है कि इन वर्ष चोरो में भेज दो इनको प्राथमिक शिक्षा दो जिसको गांधी जी बुनियादी शिक्षा कहते हैं उसमें शिक्षा दे दो बस वो काफी बढ़ेगिरी सिखा दो कुछ जूते का चमड़ा का काम करना सिखा दो कपड़ा बुनना सिखा दो बस ठीक मर जाएगा मुल्क ये शिक्षाएं अगर मान ली गई ये बुनियादी शिक्षा हुई या अशिक्षा हुई या शिक्षा से बचना हुआ लेकिन समस्या हल हो जाएगी वो कहते हैं झंझट के बाहर हो जाएगा मान लेकिन इस झंझट से जूझना है बाहर नहीं होना है अब ये सवाल नया खड़ा हुआ है तो इस नए सवाल को नए ढंग से हल करना पड़ेगा लेकिन पुरानी बुद्धि के पास उत्तर न होने से वो कहते हैं इससे वापस पाओ चलो उन्हीं दिनों में जहां समस्या अब मैं आपको कहता हूं कि सारी दुनिया में ये सवाल है कि क्या करें लड़कों का लड़के इकट्ठे हो गए उनकी क्लास उनका वर्ग बन गया है बूढ़ों की कोई क्लास नहीं कोई वर्ग नहीं कुछ उपाय करना पड़ेगा कुछ नया विचार सोचना पड़ेगा मेरी अपनी समझ ये है कि बजाय पीछे लौटने के और गांव के गुरुकुल बनाने के और लड़कों को ये सिखाने के कि बस सिर घुटा के चोटी बढ़ा के और गुरु के चरणों में सिर लगाए बैठे रहो पैर दबाते रहो इससे काम नहीं होगा वो वक्त गए और गुरु जो सिखा पाता था अब उस सिखाने का भी उपयोग नहीं रहा है अब सिखाने को इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे गुरुकुल नहीं सिखा सकते ये यूनिवर्सिटीज भी हमारी छोटी है और बड़ी यूनिवर्सिटीज चाहिए और बड़ी लाइब्रेरीज चाहिए ज्ञान इतने जोर से उत्पन्न हो रहा है कि तो उस नई पीढ़ी को देने का सवाल बहुत ही मुश्किल हो गया वो गुरुकुल में नहीं हो सकता वो एक बूढ़ा आदमी बैठ के नहीं सिखा सकता लेकिन ये जहाँ दस लड़के या एक लाख लड़के इकट्ठे हो गए हों वहाँ सवाल है कि अब क्या करें पुरातनवादी, पलायनवादी कहेगा पीछे लौट चलो बंद करो यूनिवर्सिटी गांधीजी यूनिवर्सिटीज के बड़े विरोध में उन्होंने अपने लड़कों को पढ़ने नहीं भेजा अपने लड़कों को अशिक्षित रखा पूरी तरह क्योंकि तो वो बड़े विरोध में थे यूनिवर्सिटीज वो मानते थे कि यूनिवर्सिटीज भी एक रोग विश्वविद्यालय एक रोग आधुनिक शिक्षा एक बीमारी ये जो दृष्टि है क्या नया ख्याल न आने से कठिनाई होती लेकिन श्रम करो जो जो नई समस्या से नया हल खोजो मेरी अपनी समझ यह है कि जहां जहां यूनिवर्सिटी कैंपस है उस यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ ही अटैच कैंपस रिटायर्ड बूढ़ों का इकट्ठा कर दो जो भी वृद्ध जन रिटायर होते हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के निवासी हो जाए अगर युवकों के दस युवक इकट्ठे हैं यूनिवर्सिटी में तो दस वृद्ध लोग भी वहां हो वहाँ दोनों क्लासेस आमने सामने हो निश्चित ही वृद्धों की समझ अनुभव ज्ञान, जीवन के मुकाबले ये बच्चे झुक जाएंगे कैंपस के साथ जोड़ो बूढ़ो का भी कैंपस बजाय भाग लेगी और उसका परिणाम बहुत चीमकी होगा क्योंकि जहाँ दस हजार जीवन भर के अनुभव से वृद्ध हुए लोग इकट्ठे हो और जिनके पास अब कोई काम ना हो जो फुर्सत में हो जो बच्चों को थोड़ा पढ़ा भी सके उनके साथ खेल भी सके उनके साथ तैर भी सके उनके साथ गपशप भी कर सके उनसे भी सके। मिल भी सकें क्योंकि वो फुर्सत न हो जहाँ दस हजार बूढ़े अनुभवी मिल जाए यूनिवर्सिटी को उस यूनिवर्सिटी में युवकों की समस्या विदा हो जाएगी वहाँ युवक की समस्या नहीं दिख सकती और दो जनरेशन सीधा एनकाउंटर कर सकेंगे। अभी बड़ी मुश्किल हो गई है हम कहते जरूर है कि एक ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी लेकिन नई पीढ़ी तो पीढ़ी है पुरानी पीढ़ी पीढ़ी नहीं है वो फुटकर है वो कहीं इकट्ठी नहीं इसलिए नई पीढ़ी को आप कहीं भी मिल सकते हो पुरानी पीढ़ी को कहा मिलिए पुरानी पीढ़ी को भी लाओ लेकिन वो नई समस्याएं हैं नए सवाल उठेंगे नया ख्याल पैदा करना पड़ेगा नई व्यवस्था देनी पड़ेगी और हमारी कठिनाई ये होती है कि तनाश्रम न उठाएं पीछे लौट जाए अब सर्वोदय आंदोलन ने भूमि बांट दी बिना इस बात की फिक्र किए कि इस देश में भूमि इतनी बटी हुई है कि अब इसे और बांटना इस मुल्क को गरीब करना और बेनोबा जी तो कहते हैं कि जो गरीब देता है उसको मैं और भी ज्यादा कीमत देता हूँ अगर सौ एकड़ वाला पांच एकड़ देता है तो वो कहते हैं ये कोई बड़ा दाम नहीं लेकिन अगर पांच एकड़ वाला ढाई एकड़ दान दे देता तो कहते बहुत बड़ा दान बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि पांच एकड़ वैसे ही छोटा टुकड़ा है ये पांच एकड़ वैसे ही गलत पांच एकड़ उत्पादक नहीं हो सकता इसको वो और ढाई एकड़ दान करवा दी अब उसके पास ढाई बची और दूसरे के पास ढाई बची पूरे मुल्क का उत्पादन और नीचे गिरा क्योंकि पांच एकड़ जितना पैदा करती थी दो टुकड़ों में ढाई ढाई एकड़ मिलकर उतना पैदा नहीं करेगी ये मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने सुना था कभी कि एक राजा को अपने लड़के का विवाह करना और उसने अपने लड़के के विवाह के लिए वजीर को कहा कि 16 साल की लड़की ही चाहिए वो वजीर बहुत खोजा 16 साल की सुंदर लड़की न मिली तो वो दो आठ साल की लड़की हो गणित था उसने सोचा कि ठीक है रुपया न सही तो अठननी दो 16 साल की लड़की न मिलती तो आठ आठ साल की दो और आठ साल की न मिलती तो चार चार साल की चार से कर दो लेकिन चार चार साल की चार लड़के हम के 16 साल की स्त्री नहीं बनती ये गणित नहीं ने जो हिसाब फैलाया उसने जमीन को और टुकड़े करवा दिया और मजा यह है कि हमारा मुल्क ऐसा ना समझ है कि कुछ हिसाब ही नहीं प्रचार पर जीता नागपुर यूनिवर्सिटी ने अभी एक अनुसंधान करवाया है वो अनुसंधान ठीक आंकड़े मुझे ख्याल नहीं लेकिन करीब करीब आंकड़े ऐसे हैं उस अनुसंधान में बड़ी अद्भुत बात में पता चली वो अनुसंधान एक एक घर में पहुंचा दिया जाना चाहिए उसमें पता चला कि जितनी जमीन भूदान में मिली है उसमें नब्बे प्रतिशत तो सरकारी जमीन नब्बे प्रतिशत सरकारी जमीन जो मिली सात ऐसी जमीन है जिसमें अभी कुछ भी पैदा हो नहीं सकता और तीन प्रतिशत में कोई एक प्रतिशत जमीन ऐसी है जो मुकदमेबाजी में उलझी है जिसका कोई पक्का भरोसा नहीं सौ एकड़ जमीन मिली उसमें बाबा बिनोबा के हाथ कितनी पड़ी वो भूदान आंदोलन को कितनी पड़ी लेकिन उससे क्या मतलब है कितनी लाख एकड़ मिल गई इसका सो मचाओ? वो कहां से आई है जमीन किसकी है जिसने दे दी है वो अभी भी कब्जा किए बैठा है ऐसा भी है कि जिनके पास जमीन नहीं थी उन्होंने भी दान की है क्योंकि भीड़ में दान करने में क्या हार है जब जमीन देने की बात आएगी तब देखा जाए और मजा यह है कि इस मुल्क की जमीन इतने टुकड़ों में बट्टी है कि इसे दान करवा के और टुकड़े करवा के इस मुल्क का सवाल नहीं उठेगा इस मुल्क की खेती को तो टुकड़ों से मुक्त करने की जरूरत है कि गाँव का गाँव की सारी खेती इकट्ठी हो सके तो खेती इंडस्ट्रियल हो सकती है तो खेती को उद्योग बनाया जा सकता है लेकिन हमारे ख्याल ऐसे हैं बहुत पुराने दिनों से कि समस्या दान से हल हो जाएगी समस्या इतनी बड़ी है कि दान से हल नहीं होगी और समस्या को हल करना हो तो उसकी जड़ों को खोजना पड़ेगा कि जड़ें कहां हैं हमें ऐसा लगता है कि आदमी को सिखा दें कि सरल जीवन रहो दो रोटी खा लो एक कपड़ा पहन लो तो हल हो जाएगी इतना सरल मामला नहीं है वो आदमी एक कपड़ा और दो रोटी लेने को राजी नहीं है वो जब उसको दो रोटी जब तक नहीं मिली है तब तक वो कहता है कि ठीक है दो रोटी मिल जाते हैं तो वो कहता है दो रोटी से क्या होगा वो कहता है कि मुझे साबुन भी चाहिए और साबुन उसे मिल जाए तो वो कहता है रेडियो भी चाहिए और रेडियो मिल जाए तो वो कहता है कार भी चाहिए जिंदगी और ठीक करता है वो गलत नहीं करता। जिंदगी फैलती है नई मांग करती है करनी चाहिए क्योंकि तो नई मांग होगी तो ही जिंदगी में गति और डायनेमिज्म होगा और अगर कोई समाज सरलता की बात पर राजी हो जाए और कम के लिए राजी हो जाए तो नॉन डायनेमिक मरा हुआ समाज होगा आदिवासियों के समाज है वो मरे हुए नॉन डायनेमिक समाज वहाँ कोई गति नहीं कोई विकास नहीं कोई टी पैदा नहीं होता कोई आईन कभी पैदा नहीं होता कोई कभी पैदा नहीं होता कोई कालिदास पैदा नहीं होता कोई पैदा नहीं होता आदमी जीता है पशुओं की बात रोज उठता है थोड़ा सा खाते जी लेता है सो जाता है बच्चे पैदा करता है और मर जाता है मनुष्यता नहीं पशुता के पल पर वो जीवन सर्वोदय या गांधीवादी विचार चिंतन मनुष्य के विस्तार और भविष्य का चिंतन नहीं उससे नहीं आएगा समाजवाद समाजवाद लाना हो तो विस्तार का दर्शन चाहिए फैलाव का दर्शन चाहिए आवश्यकताओं को अनंत करने का दर्शन चाहिए और मजा यह है कि जितनी ज्यादा आवश्यकताएं फैलती हैं और मनुष्य को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना श्रम करना पड़ता है उतनी उसकी प्रतिभा और आत्मा निखरती और उस अंतिम निखार उसका जो है वो बहुत अद्भुत है अंतिम निखार यह है कि निरंतर आवश्यकताओं को बढ़ाकर निरंतर नई आवश्यकताओं को अनुभव करके वो जो व्यक्तित्व में निखार आता है उसका आखिरी परिणाम में ये पता चलता है कि आवश्यकताएं कितनी ही बढ़ जाएं, धन कितना ही उपलब्ध हो जाए महल कितना ही बड़ा हो जाए सब जब हो जाता है तब पता चलता है कि एक और डायमेंशन भी है भीतर आत्मा का कि अगर वो न फैले अगर वो बड़ा ना हो तो ये सब व्यर्थ पड़ा रह जाता है धनी आदमी को ही धन की व्यर्थता का बोध होता है धन की अंतिम सार्थकता में यही मानता हूँ कि वो आदमी को धन से मुक्त होने की क्षमता दे सकती है जिसके बाहर की सारी जरूरतों का फैलाव हो जाता है उसको पहली दफे भीतर की जरूरत का बोझ होता है मैंने सुना है उपनिषद में एक छोटी सी कहानी एक युवक गुरुकुल से वापस लौटा है वहां से वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता हुआ आया वहां उसने सीख लिया ब्रह्म ज्ञान वो आ गया बाप ने उसकी बातें सुनी वो सुबह से सांझ तक ब्रह्म ज्ञान की बातें करे उसके बाप ने कहा कि देख पहले तू पंद्रह दिन का उपवास कर फिर हम तो उससे ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे कुछ लड़के ने उपवास शुरू किया एक दिन बीता दो दिन बीता उसने ब्रह्म ज्ञान की बातें करनी बंद कर दी और भोजन की बातचीत शुरू कर दी सात दिन बीते वो लड़का सुबह से शाम तक भोजन की बात करने लगा रात भोजन के सपने देखने लगा पंद्रह दिन बीते उसका बाप अगर उसे कभी छेड़े भी के कुछ ब्रह्म के बाबत कहो तो वो चुपचाप बैठा रह और अगर कोई जरी भोजन की चर्चा छेड़ दे तो उसके भीतर से धारा बहने लगी। इक्कीस दिन बीत जाने को तो उसके बाप ने कहा कि आप बैठ अब ब्रह्म के संबंध में कुछ बातें करें। उसने कहा बाढ़ में जाने तो ब्रह्म अन्न के संबंध में कुछ कहिए पिताजी तो उसके बुरे बाप ने कहा कि देख बेटा मैं तुझे ये कहता हूं अन्न पहला ब्रह्म ये तू पहली सीख ले जिंदगी की जिन्हें हम सामान्य जरूरतें कहते हैं वो पहला ब्रह्म वो पूरा हो जाए जिंदगी का जिसे हम विस्तार कहते हैं आवश्यकताओं का वो बाहर का ब्रह्म है वो पूरा हो जाए तो भीतर के ब्रह्म का बोध शुरू होता है समझ में तो ऐसा आता है कि गांधी जी और विनोबा जी की जो समाज व्यवस्था होगी बड़ी धार्मिक होगी मेरी समझ में नहीं आती धार्मिक व्यवस्था पैदा ही नहीं होती दीन दर्द स्थितियों में धर्म का फूल भी खिलता है सुविधा में संपन्नता में जब भी सुविधा और सम्पन्नता होगी तभी लोग धर्म चिंतन की तरफ उत्सुक हो जाएंगे क्योंकि जिनके पेट भरे हैं अब वे आत्मा को भरने की तलाश करेंगे लेकिन जिनके पेट ही खाली हैं, अभी आत्मा का सवाल नहीं उठता है इसलिए मेरी समझ में सर्वोदय के लाने से समाजवाद नहीं आएगा किसी दिन समाजवाद आए तो सर्वोदय आ सकता है और समाजवाद आएगा पूंजीवाद के विकास से पूंजीवाद का विकास हो तो समाजवाद फल होगा और समाजवाद ठीक से विकसित हुआ तो जो स्थिति होगी सर्वहित की सबके उदय की सबकी समानता की उसे कोई चाहे तो सर्वोदय कहे कोई कहे चाहे तो साम्यवाद कहे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता सर्वोदय से समाजवाद नहीं समाजवाद से सर्वोदय और समाजवाद बिना पूंजीवाद के विस्तार के न आए और जिसे हम सर्वोदय कहते हैं वो कहता है पूंजीवाद का विस्तार छोड़ो ये मशीन और उद्योग का युग छोड़ो पीछे लौट चलो राम राज्य में लौट चलो इसलिए मेरी दृष्टि अगर आपके ख्याल में आई हो तो वो ये है कि सर्वोदय इस समय समाजवाद के आने में सबसे बड़ी बाधा हो सकता है क्योंकि सर्वोदय पूंजीवाद के पीछे लौटने की बात कर रहा है और समाजवाद पूंजीवाद के आगे का कदम अगर सर्वोदय हम हो गए तो समाजवादी फिर हम कभी ना होंगे समाजवाद तो फिर असंभव है लेकिन सर्वोदय हम होंगे नहीं विनोबा हार चुके थक के बैठ गए बुरी तरह हार गए अब नहीं लगता उन्हें कि कुछ होगा कोई भी हार जाएगा इसमें कसूर विनोबा का नहीं इसमें कसूर जनता का नहीं इसमें कसूर गलत दृष्टि और दर्शन का है थकेंगे ही हारेंगे हार सुनिश्चित है क्योंकि मनुष्य के स्वभाव का हमें ख्याल ही नहीं मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल जीवन की दर्शन और दृष्टि होनी चाहिए मेरी समझ है कि पूंजीवाद मनुष्य के अत्यंत अनुकूल जीवन दृष्टि वाला दर्शन पूंजीवाद सिर्फ पूंजी की व्यवस्था नहीं बल्कि फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एक जीवन का दर्शन भी है एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि पूंजीवाद का विकास होगा तो समाजवाद आएगा लेकिन कौन लाएगा समाजवाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें लाने से ही आती हैं मैं कहता हूं बच्चा विकसित होगा तो जवानी आएगी आप नहीं कहते कि कौन लाएगा जवानी मैं कहता हूं जवान विकसित होगा तो बुढ़ापा आएगा आप नहीं कहते कौन लाएगा बुढ़ापा जवानी का विकास अपने आप बुढ़ापा बनता है बचपन का विकास अपने आप जवानी बनता है लाने की बात नहीं है समाज की भी जिंदगी की अवस्थाएं हैं पूंजीवाद विकसित हो तो अपने आप समाजवाद बनता है कोई लाता नहीं और जब तक लाने की बात आप करेंगे उसका मतलब है कि अभी पूंजीवाद पूरी तरह विकसित नहीं हुआ इसलिए समाजवाद लाना पड़ रहा है समाजवादी तभी तक जरूरी है जब तक पूंजीवाद विकसित नहीं हुआ जबरदस्ती करनी है तो लाना पड़ेगा आने देना है तो आएगा आ सकता है अगर हम जबरदस्ती ना करें तो जब आप पूछते हैं कौन लाएगा मैं कहता तो तो हूं व्यवस्था अपने आप रूपांतरित होती है जवान अपने आप बुरा हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि किस तिथि में कैलेंडर को फाड़ते वक्त किस दिन जवान बूढ़ा हुआ आप में से कई लोग बूढ़े हुए कई लोग बच्चे से जबान हुए बता सकते हैं किस दिन ये घटना घटी किस दिन आप जवान हुए आप कहेंगे तो कुछ पता नहीं जिंदगी में ग्रोथ जो है इतनी चुपचाप है कि कोई सीमा रेखा नहीं बांधी जा सकती कि इस दिन ये घटना घट गई पूंजीवाद बदलेगा लेकिन फिर भी हम सोच सकते हैं कि कब बदलेगा दो बातें मेरे ख्याल में है तब बदलेगा पहली बात संपत्ति अतिरिक्त हो अचीवमेंट हो उसके पहले नहीं बदल सकता है उसके पहले बदलने की सब कोशिशें असफल होंगी चेको स्लवाफिया में या, या युगोस्लाविया में या और दूसरे कम्युनिस्ट मुल्कों में वापस पूंजीवाद लौट रहा है जिन्होंने जल्दबाजी की थी वो पूंजीवाद वापस लौट रहा है अब उनको समाजवादी ढांचे को फिर शिथिल करना पड़ रहा है भूल पता चल गई अब वो समझ गए कि गलती हो गई ढांचे को शिथिल करो तीस चालीस साल के अनुभव ने बता दिया कि मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है ये बात मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल जो है उसे लाभ कोई जबरदस्ती एक दिन काम करा सकता है दो दिन काम करा सकता है तीन दिन लेकिन अनंत काल तक ही नहीं हो सकता अनंत काल तक तो जो मनुष्य का स्वभाव है वही होगा पूंजीवाद संपत्ति के अतिरिक्त बाहुल्य से एक और संपत्ति का बाहुल्य कैसे होगा मनुष्य के श्रम से नहीं होगी संपत्ति कभी बहुल्य मनुष्य की जगह टेक्नोलॉजी को स्थापित करने से होगी इसलिए बजाय पूंजीवाद की जगह समाजवाद स्थापित करने की पागल चेष्टा में लगने के उचित है कि मनुष्य की जगह टेक्नोलॉजी को विकसित करने की हम फिक्र करें एक मित्र ने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के विकास की आप बात करते हैं ये कोई बच्चों का खेल नहीं ये बच्चों का ही खेल है टेक्नोलॉजी का विकास जर्मनी को जाकर देखे जापान को जाकर देखें, दूसरे माय में जापान जपानबूत हो गया जमीन से मिल गया इस बुरी तरह बर्बाद हुआ कि जैसा कोई मुल्क कभी भी नहीं हुआ होगा लेकिन 20 साल, में, में जापान उससे ज्यादा समृद्ध जितना युद्ध के पहले था जर्मनी मिट गया बुरी तरह सब बर्बाद हो गया लेकिन फिर बीस साल में खड़ा होगा लेकिन वहां भी फर्क दिखेगा जो कुछ मेरे मित्र बर्लिन गए हैं तो वो कहते हैं बर्लिन के उस हिस्से में जो कम्युनिस्टों के हाथ में और उस हिस्से में जो कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं है जमीन आसमान का फर्क मालूम पड़ता है जो हिस्सा कम्युनिस्टों के हाथ में है वो अब भी दीनदरित है जो हिस्सा कम्युनिस्टों के हाथ में नहीं है वहां की संपन्नता बहुत बड़ी है वो वहाँ बर्लिन एक प्रतीक की तरह खड़ा हो गया कम्युनिस्ट व्यवस्था और कैप्टिस्ट व्यवस्था के बीच सीधा चुनाव साफ वहां हुआ जा रहा है मेरे मित्र ने पूछा है कि आप इतनी तारीफ करते हैं क्या रूस में मशीनें विकसित नहीं हुई क्या वहां टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई उन्होंने भी तो चांद तक पहुंचने की कोशिश की उनके पास भी तो सब है जरूर विकसित हुआ नहीं कहता विकसित नहीं हुआ मॉस्को में भी एक गगन इमारत है न्यूयॉर्क में है मॉस्को में एक गगन इमारत है लेकिन उस इमारत को आदमी को भूखा रख के खड़ा किया गया है उस इमारत के लिए बलजान देना पड़ा है और वो इमारत सिर्फ दुनिया से जो यात्री आते उनको दिखाने के लिए खड़ी करनी पड़ी है कि रूस कोई गरीब मुल्क नहीं है हमारे पास भी आकाश को छूने वाले मकान थे लेकिन अमेरिका में वे मकान चुपचाप अपने आप विकसित हुए ऐसे जैसे जमीन से पौधा बड़ा होता है उन मकानों को विकसित करने के लिए किसी पर जोर जबरदस्ती मुल्क में किसी को कुर्बानी और किसी को त्याग नहीं करना पड़ा है वे मकान अपने से विकसित हुए रूस के पास भी जमीन के नीचे चलने वाली रेलगाड़ी का मार्ग है और उस मार्ग पर संगमरमर के पत्थर भी लगे हैं। लेकिन रूस को 50 साल उस सब के लिए त्याग और बंडन करना पड़ा इधर बड़े होटल हैं जिनमें की यात्री ठहरा हुआ है और उधर होटल के बगल में ही 1935 तक क्यूँ लगा हुआ है एक एक रोटी के लिए वो दोनों बातें एक साथ चल रही वो हमारे ख्याल में नहीं वो हमारे पता नहीं चलता अब उन्होंने चांद पर पहुंचने की पूरी कोशिश की खर्च पड़ा आखिर रूस फिर धीरे से पीछे हटा क्योंकि भीतर नीचे जनता का दबाव बढ़ता चला गया किधर हमको भूखा मार रहे हो उधर चांद पर जा रहे हो अमरीका के लिए खिलवाड़ था चांद पर जाना रूस के लिए महंगा दाव विकास उन्होंने भी किया है टेक्नोलॉजी का लेकिन टेक्नोलॉजी का विकास एक जबरदस्ती फोर्स विकास है वो जबरदस्ती किया और इसलिए पिछड़ गया मामला और अब वहां का आदमी पचास साल के बाद अब हिम्मत छोड़ दिया वो काम करने को उतना राजी नहीं वो दिन गए क्रांति के हवा के और जोश के बुखार में थोड़े दिन दौड़ाया जा सकता है जिंदगी दौड़ती है सहज नियमों से सहज नियम आदमी का पूंजीवाद के पास तो जब मैं ये कहता हूँ कि खेल है टेक्नोलॉजी तो मेरा मतलब ये नहीं कि कोई आज जादू से पैदा हो जाएगी लेकिन आदमी की जिंदगी में देश की जिंदगी में 20-25 वर्ष कोई वर्ष नहीं होते लेकिन आप सदा यही सोचते रहे कि कोई खेल थोड़ी एक आज विकसित हो जाएगी तो हजार साल भी विकसित नहीं हो मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है सुबह अपनी लालटन लिए हुए कोई उसके पास पे गुजरा उसने पूछा कि आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं उसने कहा कि मुझे जाना है वो जो दूर मंदिर है दस मील दूर पहाड़ के ऊपर वहां तक तो उसने कहा चलो उठो चलते क्यों नहीं उसने कहा मेरे पास लालटेन बहुत छोटी है तीन चार फीट तक रोशनी जाती और दस मील का रास्ता है तो मैंने बैठ कर हिसाब लगाया तो मैंने कहा इसमें हो ही नहीं सकता कभी तीन फीट की रोशनी दस मील अंधेरा हिसाब कैसे लगेगा किसी लालटेन से काम कैसे चलेगा उस आदमी ने कहा कि पागल उठ अगर तू यहाँ बैठा रहा तो मर जाएगा। गणित तुझे दुबा देगा तू उठ और चल क्योंकि तो जब तू चलेगा तीन कदम रोशनी तीन कदम और आगे पहुंच जाएगी अगर हिसाब लगाने बैठा रहा तो तू कभी नहीं पहुंचेगा दस मील और अगर हिसाब नहीं लगाया और चल पड़ा तो एक छोटी सी लालटेन हजार मील की यात्रा भी करा देगी हमारी तकलीफ क्या है इस मुल्क में हम बड़े बुद्धिमान है बहुत दिनों से और हम हर चीज का बहुत हिसाब लगाते हम कहते टेक्नोलॉजी कब होगी ये बीस साल लग जाएंगे ये 20 साल में भी नहीं होगी अगर हमने सोचा कि 20 साल लग जाएंगे और ये 10 साल में भी हो सकती है अगर हमने सोचा कि आज काम अभी शुरू करना है काम शुरू करने की बात है और इतनी तेजी से काम शुरू करने की बात है नहीं तो 50 साल में हम दुनिया में कहीं भी ना होंगे संभव है कि हमारे बीच और दुनिया के विकसित मुल्कों के बीच वैसे ही फासला हो जाए जैसे बस्तर के आदिवासी के बीच और बम्बई के निवासी के बीच ये हुआ जा रहा है रोज हुआ जा रहा है इसका हमें पता ही नहीं है कि चीजें किस तरह चल रही अभी मैंने एक हिसाब देखा मैंने हिसाब देखा कि दुनिया भर में मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में जितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं उसमें से 90 प्रतिशत आज जिंदा है 90 प्रतिशत पूरे मनुष्य जाति के सारे वैज्ञानिक उसका मतलब ये हुआ कि नब्बे वैज्ञानिक पिछले पचास सालों में पैदा हुए हैं और दस वैज्ञानिक केवल पिछले दस सालों में पैदा हुए थे उन नब्बे प्रतिशत वैज्ञानिकों में भी 50 प्रतिशत से ऊपर आज सिर्फ अमेरिका में इकट्ठे मतलब है कि सारी मनुष्य जाति के इतिहास में जितने वैज्ञानिक विचार और चिंतन और प्रतिभा हुई है उसका 50 प्रतिशत एक मुल्क के पास इकट्ठा हो गया वो इकट्ठा होता जा रहा है वो प्रतिभा इकट्ठी होती जा रही वो हमसे बहुत जल्द उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी कि हम कैसे पार करें इसलिए हमें तेजी से लग जाना चाहिए लेकिन हमारी हमारे हिसाब दूसरे हम इस फिक्र में लगे हुए कि समाजवाद कैसे लाए हम इस फिक्र में लगे हुए हैं कि संपत्ति का बंटवारा कैसे करें हम इस फिक्र में लगे हुए कि हड़ताल कैसे हो घिराव कैसे हो यूनिवर्सिटी की परीक्षा एक दिन कैसे आगे बढ़ाई जाए पीछे हटाई जाए एक गांव मैसूर में रहे कि महाराष्ट्र में रहे हमारे पागलपन का कोई हिसाब नहीं हम ऐसी ताकतों में लगे हुए हैं कि चंडीगढ़ पंजाब के पास हो कि चंडीगढ़ हरियाणा के पास हो चंडीगढ़ जहाँ है वही है नहक परेशान हुए जा मैंने सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटा तो एक पागलखाना भी आ गया बीच में उसके भी बंटवारे का सवाल हुआ अब बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि ना पाकिस्तानी उस सुख थे पागलों को लेने में ना हिंदुस्तानी उस सुख थे तो उन्होंने कहा पागलों से पूछ लो अधिकारी गए उन्होंने पागलों को समझाया बहुत समझाया तब तुमकी समझ में आया ये बड़े मजे की बात कि बुद्धिमानों को समझ में आ गया कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान बटना चाहिए उन पागलों को अधिकारियों ने बहुत समझाया उन्होंने कहा लेकिन बटना ही क्यों चाहिए तो उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान तो उन्होंने कहा होंगे हमारे यहां हिंदू मुसलमान है कई मुसलमान पागल थे कई हिंदू पागल थे हमें कोई झगड़ा नहीं होता तो बाहर के हिंदू मुसलमान के हमसे भी आगे निकल गए हम तो मस्जिद से जीते हिंदू के हाथ की चाय मुसलमान पी लेता कभी छेबाजी नहीं करते तो फिर हमको पागल क्यों कहते हो अधिकारियों ने कहा भाई हम तुम्हें इससे तो ज्यादा नहीं समझाने को हम तुमसे सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हें जाना कहाँ है तुम तो हिंदुस्तान में जाना चाहते हो कि पाकिस्तान उन पागलों ने कहा हम तो यहीं रहना चाहते उन अधिकारियों ने कहा घबराओ मत रहोगे तो तुम यहीं लेकिन जाना कहाँ है तो उन पागलों ने कहा भी पागल हो गए क्या जब हम रहेंगे यहीं तो जाने का सवाल ही क्या वो अधिकारी बड़ी मुश्किल में पड़ गए पागलों को समझाना बड़ा मुश्किल हुआ फिर तो उन्होंने सोचा कि ये तो फिजूल की मेहनत है ये पागल में समझेंगे तो उन्होंने एक रेखा खींच के पागल खाने के दो हिस्से कर दिए आधा पागल खाना पाकिस्तान हो गया आधा पागल खाना हिन्दुस्तान में आ गया अब वो बीच में एक दीवाल खींच गई और अभी भी मैंने सुना है कि वो पागल कभी कभी दीवाल पर चढ़ जाते हैं और दूसरे से कहते हैं बड़ा मजा है हम सब वहीं के वही है तुम भी वही हो हम भी वही है लेकिन तुम पाकिस्तानी हो गए हम हिन्दुस्तानी हो गए सिर्फ दीवार की वजह से लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का पागलपन तो था ही पागलपंथ खत्म नहीं हुआ अभी मैसूर में रहे एक हिस्सा एक जिला कि महाराष्ट्र में रहे महाराष्ट्र के पागल चिल्लाएंगे महाराष्ट्र में चाहिए मैसूर के पागल चिल्लाएंगे मैसूर में चाहिए कोई भी नहीं पूछेगा जिला जहां के कहा है तहा परेशान हो जा रहे हो लेकिन सारा मुल्क इस तकलीफ में है मुल्क के सामने असली सवाल न उठा के मुल्क के नेता गलत सवाल उठा के मुल्क के मस्तिष्क को वितरित कर रहे हैं मुल्क के सामने असली सवाल दूसरे है मुल्क के माइंड को डेविएट कर रहे हैं पूरे समय कोई पागल कहेगा कि गौ हत्या बंदी होनी चाहिए इधर आदमी मरने के करीब है तो और कुछ को सवार हुई है सनक की गौ हत्या नहीं होनी चाहिए वो तो किसी को सवार हो जाए कि मच्छर हत्या नहीं होनी चाहिए खटमल हत्या नहीं होनी चाहिए तो वो भी नेता बन सकता है उसमें कोई कठिनाई नहीं है यहाँ आदमी मरने के करीब है यहाँ पूरा मुल्क सदा के लिए पिछड़ जाने के करीब है खतरे बड़े हैं हमारे सामने सारे दुनिया के समझदार हिसाब लगाने वाले कहते हैं कि तो तक हिंदुस्तान में महाअकाल पड़ेगा जिसमें 20 करोड़ लोग भी मर सकते लेकिन मैं दिल्ली में एक बड़े नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा उन्नीस तो बहुत दूर अभी तो सवाल उन्नीस का है हमको कोई मतलब नहीं 1978 पहले उन्नीस सौ बहत्तर निपट जाए और अकाल जब होगा होगा 20 करोड़ जब मरेंगे मरेंगे अभी सवाल कुर्सी का है दोस्तों कौन बैठता भाई बैठता कि बहन बैठती कौन बैठता ये सवाल सारे मुल्क व्यर्थ के सवालों में उलझा रहे हैं इस समय मुल्क के सामने एक ही महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि संपत्ति कैसे पैदा हो ये मुल्क जीने और खाने लायक अपनी आवश्यकताओं को जरूरी ढंग से पूरी करने लाए तकनीकी क्रांति से कैसे गुजर जाए ये सवाल लेकिन वह हल ना होगा वो हल इसलिए ना होगा कि हमारे दिमाग में इतने मकड़ी के जाले बुने हुए हैं जिनका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है और किसी मकड़ी के जाले को तोड़ो तो खतरा होता है क्योंकि कोई मकड़ी का जाला किसी के लिए पूज्य है कोई मकड़ी का जाला किसी के लिए पूज्य है, किसी मकड़ी के जाले पर किसी का महात्मा बैठा है किसी मकड़ी के जाले पर किसी का देवता बैठा है बड़ी कठिन बात वो देवता और महात्मा बड़ी बाधा डाल देते अब अगर मुल्क को अगर टेक्नोलॉजिकल क्रांति से गुजारना है तो हमें चरखे की भाषा में सोचना बंद करना पड़ेगा हमें सोचना पड़ेगा बृह यंत्रों की भाषा में लेकिन इधर हम गांधी का जयकार किए चले जाएंगे और उधर हम टेक्नोलॉजी के विकास की बात सोचेंगे समझते नहीं आप किसके जितर एक इनर कंट्रोडिक्शन एक विरोधाभास इधर जयकार हम गांधी का करेंगे जो कि उद्योग के विरोध में इंडस्ट्री के विरोध में इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोध में केंद्रीकरण के विरोध में यंत्रों के विरोध में जय जयकार उनका करेंगे जन्म शताब्दी उनके मनाएंगे का मचाएंगे और फिर उनको टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन करनी है मुल्क को तकनीक सिखाना है वो नहीं होने वाला है मुल्क के मन को एक एकजुट होना पड़ेगा मुल्क के मन को साफ करना पड़ेगा कि चाहते क्या हो करना क्या है और उसे करने में लग जाना पड़ेगा लगा जा सकता है मुल्क के पास श्रम की शक्ति बहुत बुद्धि भी बहुत है सच तो ये है की आज हमारा मुल्क बुद्धि के ज्यादा होने से भी पीड़ित और परेशान है हिंदुस्तान में युवकों के पास पहली दफे बुद्धिमत्ता की झलक आई लेकिन उनके पास उस बुद्धिमत्ता को सृजनात्मक रूप से नियोजित करने का कोई मार्ग नहीं तो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं ध्यान रहे तोड़फोड़ विध्वंस हमेशा उसी शक्ति से होता है जिससे सृजन होता है सृजन और विध्वंस की शक्तियां दो नहीं होती सृजन और विध्वंस की शक्ति एक ही होती है अगर सृजन का मार्ग मिल जाए तो ठीक अन्य शक्ति विध्वंस के मार्ग पर चली जाती है मुल्क के पास कोई सृजनात्मक कामना नहीं छीन झपट की कामना है इसलिए मैं कहता हूं कि समाजवाद जो है वो सृजनात्मक कामना नहीं वो कोई क्रिएटिव एम्बिशन नहीं है वो सिर्फ यह है कि बाटो छीनो झपटो जिसके पास नहीं है वो उसके ऊपर गर्दन प्रद जिसके पास है लेकिन इतने कम लोगों के पास ज्यादा लोगों के पास होता तो भी ठीक था हम बांट लेते बांटने लायक भी नहीं है मामला कुछ बंटने जैसा भी नहीं है पास में लेकिन पैदा करो क्रिएट उसका ख्याल नहीं और वो जब तक हम पूरे मुल्क के युवकों को पूरे मुल्क की आने वाली शक्ति को सृजन की कोई दृष्टि न दे सके तब तक ये न होगा सृजन की दृष्टि लेकिन आए कब क्योंकि पूरे मुल्क के नेता समझा रहे हैं कि गरीब तुम इसलिए नहीं हो कि सृजन कम है गरीब तुम इसलिए हो कि सोशल है गलत बातें समझाई जा रही है गरीब तुम इसलिए हो कि चारित्रिकास हो गया ये मैं कुछ बात आपसे संबंध में दो प्रश्न आए हैं वो भी मैं कर लेना चाहता हूं जरूरी है सारे मुल्क को कहा जा रहा है कि कैरेक्टरलेसनेस हो गई है चरित्र का ह्रास हो गया है पहले चरित्र को ठीक करो तब सृजन होगा तब संपत्ति आएगी जब भी सवाल उठता है कहीं भी भ्रष्टाचार है कहीं भी विध्वंस है तो लोग कहते हैं चरित्र नहीं है बेसिक कैरेक्टर नहीं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं गरीबी में चरित्र पैदा हो भी नहीं सकता होता भी नहीं एक विषय करके गरीबी में चरित्र पैदा नहीं होता चरित्र भी एक लग्जरी है चरित्र भी एक विलास सुविधा संपन्नता में ही संभव जरूरी नहीं क्यों संभव है लेकिन गरीब चरित्रवान कैसे हो पाए जिंदगी चारों तरफ से उसे कोमती है दबाती है कि वो चरित्रहीन होने को मजबूर हो जाता है अब हम ये कहते हैं कि जब तक चरित्रहीनता न मिटेगी तब तक तो कुछ भी नहीं मिट सकता और चरित्रहीनता कैसे मिटेगी इसलिए मैं कहता हूं चरित्र की बात छोड़ दें गरीबी मिटाने की फिक्र में लगे और गरीबी जिस दिन मिट जाएगी उस दिन चरित्रहीनता मिट जाएगी गरीबी मिटे तो चरित्रहीनता मिटेगी चरित्रहीनता मिटने से गरीबी मिटने वाली नहीं है क्योंकि चरित्रहीनता ही मिटने वाली नहीं है गरीबी मिटाएं तो चरित्र का तल ऊपर शुरू होता है एक मजिस्ट्रेट मेरे पास बैठे हुए थे वो कुछ कह रहे थे कि मैं कभी रुस्वत नहीं लेता मैंने उनसे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपके रुष्बत न लेने का आखिरी सीमा क्या है उन्होंने कहा मैं समझा मैंने कहा मैं आपको पांच नए पैसा रुष्वत दू आप लेंगे उन्होंने कहा आप भी कैसी कहागलपन की बात कर रहे हैं पांच नए पैसा कभी नहीं लूंगा पांच रुपए उन्होंने कहा नहीं मैंने कहा पांच सौ रुपया उन्होंने कहा कि नहीं लूंगा लेकिन उनकी नहीं कमजोर मालूम पड़ेगा उनका हजार रुपया उन्होंने कहा कि लेकिन क्या मतलब है आपका ये पूछने से क्या फायदा है अब की बार उन्होंने नहीं नहीं कहा मैंने कहा और लाख रुपया उन्होंने कहा सोचना पड़ेगा चरित्रहीनता का क्या मतलब होता है पांच नए पैसे रुष्बत न ले तो चरित्रवान हो गए और लाख की रुस्वत ले तो चरित्रहीन नहीं था आदमी की सीमा पांच नए पैसे उसके पास बहुत है। अभी वो चरित्रवान रह सकता है न लेंगे पांच सौ रुपया तब एक दफा सवाल उठता है कि लेना कि नहीं लेना मुझे कहा कि नहीं लेंगे पांच सौ भी अफर्ड कर सकता है चरित्र के लिए पांच खो सकता है क्योंकि उसके पास पांच से ज्यादा है पांच लाख तब वो कहता है कि अब जरा चरित्र महंगा पड़ जाएगा अब पांच लाख ले ना चरित्र को फिर संभाल लेंगे ऐसी क्या बात अभी मुझसे किसी मित्र ने आके कहा कि चित्र जी गए हैं यात्रा पर जैन मुनि है जा नहीं सकते थे जैन ने विरोध किया है गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या ख्याल मैंने कहा पहला तो यह है कि मुनि नहीं होंगे मुनि नहीं होने का ये मतलब नहीं कि हवाई जहाज पर गए इसलिए मुनि नहीं है मुनि इसलिए नहीं है कि जो जैनी है वो मुनि हो कैसे सकता है मुनि तो सिर्फ आदमी रह जाता है जैनी ईसाई मुसलमान नहीं और दूसरी बात यह है कि मुनि होकर भी कमंडलू इत्यादि जो जो प्रतीक है जैन मुनि के वो हमको बचा के भाग गए नौ बजे कार में बैठ के छीनने वाले गए थे एयरपोर्ट वो छीनने वालों के पास भी वही बुद्धि है बचाने वाले के पास भी बुद्धि मुनि धर्म जो था वो उन चीजों में था वो चीजें तो तो जैन मुनि तो उन्हीं चीजों में था तो वो मुझसे मित्र पूछते थे कि आप इसके समझ में क्या कहते हैं है? ये कनिंग ने सही चाला की क्योंकि अगर तुम्हें ठीक लगता है जाना तो जिन लोगों को ठीक नहीं लगता उनके प्रतीक छोड़ दो क्योंकि उनके प्रतीक के द्वारा आदर लेने की बात चालाती है बेईमानी उनका प्रतीक फेंक दो तुम्हें जाना है तुम जाओ जाने की गलती और सही का सवाल नहीं लेकिन उस प्रतीक का आदर तुम क्यों ले गए फिर जो कि इंकार करते हैं जाने के लिए उनका आदर भी लेना उचित नहीं उन मित्रों ने मुझसे कहा कि वो अभी आप क्या करेंगे मैंडा जहां तक तो पश्चात कर लेंगे वो कहेंगे हम क्षमा मांगे लेते हैं प्राश्चित लिए लेते हैं और प्राश्चित कोई बड़ा नहीं होगा जैन ग्रंथों में क्योंकि हवाई जहाज की यात्रा का प्राश्चित तो लिखा नहीं होगा हवाई जहाज था नहीं वाहन का प्राश्चित लिखा होगा बैलगाड़ी वगैरह में कोई मुनि बैठ जाए तो उसका प्राश्चित लिखा होगा तो उसका प्राश्चित ले लेंगे वापिस जैन मुनि हो जाएंगे असल में उनके सामने सवाल आ गया होगा चरित्र का सवाल अब तक जैन मुनि थे खुद भी पैदल चलते थे उसके एक दिन पहले तक भी कार में नहीं बैठे थे तब तक वो जैन मुनि थे आदर ले रहे थे अब स्विट्जरलैंड से निमंत्रण मिला अब मुश्किल हो गया लाख रुपए की रुस्मत से छोड़े किले अब बड़ी दिक्कत हो गई कि जैन मुनि होने को बचाएं कि स्विट्जरलैंड जाने का मजा और स्विटरलैंड जैन मुनि गया इसकी आदर और प्रतिष्ठा और इसके अहंकार को बचाएं अब ये सवाल महंगा पड़ गया अब उनको छोड़ देना पड़ा अगर आप कहते कि महाराज पुणे तक कार में बैठ के चले चलो तो कहते पैदल आ जाऊंगा क्योंकि पांच नए पैसे की रुस्वत थी पुना तक पैदल आया जा सकता और ना भी आए पूना तक तो हर्ज क्या है चित्र गए नहीं बहुत दिन से बम्बई नहीं घूमते पूना तक भी नहीं गया मैं समझता हूँ इधर ही मोहल्ले बदल के नगर बदल देते हैं लोग इधर एक मोहल्ले मोहल्ले से दूसरे में चला जाता है कि नगर बदल लिया। रहता मुंबई में, वो पाकिस्तानी वाले हिंदुस्तानी उत्पादनों का हिसाब रहता यही है नगर बदल जाता है मगर अब उनके सामने रुस्वत बड़ी आई लाख रुपए की तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है अब चले जाओ लौट के चरित्र को फिर ठीक कर लेंगे चरित्र के ठीक करने में देर कितनी लगती नहीं वो अफॅर्ड न कर पाए ये हमारा सारे लोगों का चिंतन है असल में दीनता दरिद्रता चरित्र को पैदा नहीं होने देती और दीन और दरिद्र कौन है? चाहे किसी भी तरह की कमी हो किसी तरह की इंफीरियरिटी हो जैसे कि हिंदुस्तान के साधु के मन में इंफेरियरिटी होती जब तक वो यूरोप और अमरीका ना हो आ, तब तक एक इंफेरियरिटी रहती तब तक उसको लगता है कि अभी बड़े साधु नहीं अभी विवेकानंद से मुकाबला होना बड़ा मुश्किल तो यूरोप अमेरिका जब तक न साधु साधु रह जाता है तो इन्फरिटी सताती, वो हीनता का भाव सताता, था हीन आदमी दरिद्र आदमी है धन की हीनता हो यश की हीनता हो पद की हीनता हो कोई भीहीनता हो हीनता दरिद्रता है दरिद्रता चरित्रहीनता पैदा करती सब तरह की चरित्रहीनता दरिद्रता से जन्मती दरिद है दरिद्रताएं बहुत तरह की है इसलिए बहुत तरह की चरित्रहीनताएं लेकिन समृद्धि और बहुत तरह की समृद्धियां हैं धन की भी एक समृद्धि है तो फिर धनी को रुस्वत देना मुश्किल हो जाता है ज्ञान की एक समृद्धि है तो ज्ञानी को सर्टिफिकेट की रुस्वत देना मुश्किल हो जाता है आत्मबोध की भी एक समृद्धि है फिर उसको अहंकार का लालच देना मुश्किल हो जाता है शांति की भी एक समृद्धि है फिर उसे तनाव की पुकारें व्यर्थ हो जाती हैं। चरित्र पैदा होता है समृद्धि से सब तरह की समृद्धि से फुलफिलमेंट से इसलिए हिंदुस्तान ये ठीक से समझ ले कि हमें समृद्धि पैदा करनी है अभी चरित्र की बकवास में नहीं पढ़ना समृद्धि पैदा हो चरित्र हम कभी भी पैदा कर देंगे और अगर हमने उल्टे तरफ से चले और हमने सोचा कि चरित्र पहले पैदा करेंगे तो ध्यान रहे चरित्र तो पैदा नहीं होगा देश और गरीब होता चला जाएगा लेकिन कई बार भूल हो जाती है एक किसान खेत में गेहूं बोता है गेहूं के साथ भूस भी पैदा होती है एक अनजान आदमी निकलता हो वो सोचे कि गेहूं के साथ भूसा पैदा होता है जब गेहूं बोते हैं तो भूसा निकल आता है तो हम भूसे को बो दे तो गेहूं को भी निकलना चाहिए नहीं निकलेगा बल्कि पास का भूसा भी पड़ जाएगा वो गेहूं के साथ भूसा आता है वो उसकी बाई प्रोडक्ट है लेकिन भूसे के साथ गेहूं नहीं आता गेहूं भूसे की बाई प्रोडक्ट नहीं है सुविधा सम्पन्नता शिक्षा समृद्धि इन सब की बाई प्रोडक्ट है चरित्र जिसको आप कहते हैं लेकिन हम सोचते हैं कि चरित्र को बोदे तो फिर सब आ जाएगा ऐसा नहीं होगा उल्टा नहीं होगा इस देश को समृद्ध बनाए बिना चरित्रवान बनाना असंभव है और चरित्रवान बनाना हो तो समृद्ध बनाने में लगे एक ही लक्ष्य अगर मुल्क के सामने रह जाए आने वाले 20 वर्षों में सारी बकवास बंद एक ही लक्ष्य मुल्क के सामने किसी भी भा की 20 वर्षों में इस देश को वहां खड़ा कर देना है जहां जापान खड़ा हो गया 20 वर्षों में जहां इसराइल खड़ा हो गया अत्यंत दीन अत्यंत नया बीस वर्षो में वहां हम क्यों खड़े नहीं हो सकते हम भी खड़े हो सकते लेकिन हमारा माइंड डिवाइडेड है हमारा माइंड हजार बातों में बटा हुआ है मालूम कहाँ कहाँ की फिजूल की बातों में बटा हुआ है मुल्क की पूरी सृजनात्मक ऊर्जा को गलत रास्तों पर बांटा जा रहा है लेकिन राजनीतिक के हित में क्योंकि तो राजनीतिक लोगों को बांट के ही सत्ता में पहुंचता है हिन्दुस्तान में राजनीतिक का मूल्य कम होना चाहिए हिंदुस्तान में राजनीतिक की कीमत बहुत कम करने की जरूरत है वो बहुत अति हो गई केंद्र पर बैठ गया सारी इज्जत सारा आदर सारा सब कुछ उसके पास हो गया राजनीति जैसे प्राण बन गई राजनीति प्राण नहीं लेकिन वो प्राण बन गई उसे प्राण के पद से नीचे उतारने की जरूरत है। एक अंतिम बात अगर देश का हित चाहिए हो तो राजनीतिक के सम्मान को नीचे लाए उस जरा नीचे उतारें, उससे कहें कि आप अपने बड़े मंच से जरा नीचे आ जाएं। इतने आदर की कोई जरूरत नहीं लेकिन बड़ा मजा है अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी उद्घाटन हो तो प्रधानमंत्री ही करेगा और उस प्रधानमंत्री उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों को गाली देगा बिजनेसमैन को गाली देंगे और वो बैठ के सुनेंगे बड़ी प्रसन्नता से वो छह इंच की मुस्कान बारह इंच की बना देंगे और बैठ के सुनते रहेंगे यूनिवर्सिटी हो विद्यार्थियों को उद्बोधन देना हो दीक्षांत भाषण हो राजनीतिक देगा जो कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए वो दीक्षांत भाषण दे रहे राजनीतिक को हटाए महिमा की जगह से उसको इतना महिमा पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं उसकी तरफ देखना जरा बंद करें उसकी तरफ से आंखें जरा हटाएं और सृजनात्मक केंद्रों पर आंखें गड़ाए जहां जहां जीवन सृजन कर रहा है चाहे धन, चाहे काव्य चाहे साहित्य चाहे धर्म चाहे स्वास्थ्य जहां भी जीवन सृजन कर रहा है वहां केंद्र पर ले जाएं। वैज्ञानिक को धार्मिक को शिक्षा शास्त्री को लेखक को कवि को धनपति को मजदूर को जहां जहां सृजन है वहां मुल्क की आंख गढ़े राजनीतिक की तरफ पीछ करे। तो 20 वर्ष में टेक्नोलॉजी भी आ सकती है समृद्धि भी आ सकती है चरित्र भी आ सकता है और देश समृद्ध हो तो ही हम परमात्मा को धन्यवाद भी दे सकते हैं गरीब धन्यवाद भी क्या दे गरीब भगवान के मंदिर के सामने भी मांग करता है कि लड़के की शादी करवा दे लड़की की नौकरी लगवा दे बीमार पड़ी है औरत दवा दिलवा दे और देखता है गौर से और सोचता है मन में की दवा तो मिलने वाली नहीं है पता नहीं ये भगवान सच्चा है कि झूठा है कहता है अगर दवा दिलवा दी तो मान लूंगा कि तू पक्का भगवान और अगर दवा नहीं मिली तो भगवान झूठा हो जाता नौकरी दिलवा दी तो मान लूंगा नहीं मिली तो सब गड़बड़ हो जाता गरीब भगवान के पास भी मांगने जाता है धन्यवाद देने नहीं वास्तविक धर्म थैंक्स गिविंग वास्तविक धर्म ग्रेटिट्यूड है लेकिन ग्रेटिट्यूड किसके पास वो अनुग्रह जिसके पास जीवन का और सब है वो भगवान को धन्यवाद दे पाता है की तूने आनंद दिया तूने शांति दी तूने जीवन के फूल दिए तूने वो वीणा दी जहा संगीत पैदा हो पा रहा है दीन धार्मिक नहीं हो पाता अदीन जिसके भीतर सुर बजता है शांति का आनंद का सुख का वो धन्यवाद दे पाता है प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से अंत में वो दिन आए कि हम भगवान के मंदिर में मांगने नहीं धन्यवाद देने जा सके आ सकता है वो दिन मेरी बातों को इतनी प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूँ कल सुबह के लिए एक सूचना कल ध्यान का अंतिम प्रयोग है जो लोग कल आ रहे हैं वो स्नान करके और बिना कुछ खाए पिए आए आखिरी दिन है प्रयोग पूरी तरह करने के लिए खाली पेट स्नान करके आ जाए अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करिएगा